मादोमतपदोमच्चुनुद् अमत्ता नीयमत्ता यथामशे सो अदिपंडिता अप्मा देपमो दी अरयानम गोचरे रता ते ध्यायि सातती का न्यंदकमा फुसिरा निबाण योगेमनुत उठा नवतो सतिमतो उठ्ठान सती मत शुची कमस्सारिण जीविनो जीवन अस यशो बिभटते उट्ठने परमादमेना च दीपं कईराधावी यमोधो नाकरती <coughs> पदमयुंती बालाद मेधि जनामाद मेधावी धनम सेठम वरत्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 और पश्चिम के मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इसको सोचता है मृत्यु के संबंध में वो रुग्ण है वह रुग्ण इसलिए है कि अगर ऐसा हो सोचेगा तो जी ना सकेगा उनकी बात भी ठीक है अगर यही जीवन जीवन है तो मृत्यु के संबंध में बहुत सोचना खतरनाक है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 श्याम जागृति सही फिर भी भीतर चेतना जागती रहती सब तरफ नींद हो जाती लेकिन भीतर एक दिया होश का जलता ही रहता अधिक अकंप उस दिये को ही संभाल लेना अप्रमाद है और नींद में तो मुश्किल होगा संभालना अभी पहले तो जिसे तुम जागना कहते हो उसमें संभालो जागने में समझ जाए तो संभव है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 शरीर ही हो रहा है ये तो ऐसे ही जैसा नया कपड़ा पहना और तुमने समझा कि मैं नया और फिर कपड़ा पुराना होने लगा जरा जीर्ण होने लगा और तुमने समझा कि मैं पुराना और जरा जीण हो गया ये तो ऐसे है कि जैसे कोई यात्री ट्रेन में यात्रा करे पुणे स्टेशन पे गाड़ी खड़ी हो तो वो समझे कि मैं पूना फिर बम्बई गाड़ी पहुंच जाए तो वो समझे कि मैं बम्बई ये तो शरीर की यात्रा के स्टेशन